मध्य ही मध्य राज सुंदर श्याम तन शोभा धनुंद्र धनुषय नेवर बारि तुंगतमाल प्रभु देख हर सवि जय जय जय करी रघुबीर कश तीर को मरी उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊँचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाड़ घेरा बनाई गई हो प्रभु को देखकर देवता हर्ष और युक्त हृदय से जय जय जय ऐसा बोलने लगे तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेश मात्र में रावण की सारी माया हर ली माया विगत कपिभालु हर से बेटप गिर गये सब फिरे सर कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि गिरे श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोग सतशेष सारद गम कबिते तदपि पारन न माया दूर हो जाने पर वानर बालू भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े दिन से रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें, तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते ता के गुनगन कछु कहे जड़मत तुल से दिमिने जबल अनुरूप ते माछी आकाश काटे सिर भुज बार बहू मरत नट प्रभु कीड़त सुर जाकुल मुने जा उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं काटत काम काटत बढ़ शेष समुदाय जिम प्रतिलाभ लोभ अदिकाये मरे नरे कुम भय उसे राम में तन तब देखा माकाल मर जाके इच्छा तो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा परेरा तो चरनायक रणत पाल सुर सुखदायक काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा शिव जी कहते हैं हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर के स्वामी हे शरणागत के पालन करने वाले हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए नाभिकुण्ड पे सब आ के नाथ जियत रावण बलता के सुनत विभीषण बचन कृपाण हर्ष गहे कर बण अशुभ होन लागे तबना राम रो वही काल बहुषाराम बोला ही खग जग आरती भये इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है विभीषण के वचन सुनते ही कृपाली श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बांट लिए उस समय नाना प्रकार के असकुन होने लगे बहुत से गढ़े शार और कुत्ते रोने लगे जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे आकाश में जहाँ तहा केतु तारे प्रकट हो गए ओ मंदोदरे हो कंपित भारे प्रतिमा सबन मगबारी दसो दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा आग लगने लगी बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा मंदोदरी का हृदय बहुत कापने लगा मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी प्रतिमा न भयति रुदही पबिपात नोल बर सही बलाह करु अशुभ निकलही जय जय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये मूर्तियां रोने लगी आकाश से वज्रपात होने लगे अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी पृथ्वी हिलने लगी बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है अपरिमित उत्पाद देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे देवताओं को भयभीत जानकर कर कृपालु श्री जी धनुष पर बाण संधान करने लगे स्रवन लगे सर घुनायक चले काल मानकालों तक धनुष को खींचकर कर श्री रघुनाथ जी ने इक्तीस बाण छोड़े वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो